マましカーロイト。今日ラビデオは、リズムバンク、プラザンマン、フイナンスメイト、1000円のルーティーを入れて、そのルーティーを入れて、そのルーティーを入れて、そのルーティーを入れて、そのルーティーを入れて、そのルーティート入れて、そのルーティーを入れて、 アメリカの Viceroy と India です。 और चिदंबरम तो वैसे ही सर से पांव तक बिखा हुआ और भ्रष्ट करप्त आदमी एकदम तो अब अमेरिका ये जो सोना है वो लूटना चाहता है तो हमारा बहुत सारा सोना मंदिरों में है तो मंदिरों का सोना लूटने के लिए अभी रिजर्व बैंक ने जो योजना बनाई ये पूरी योजना उनकी भी शायद बनी नहीं होगी शायद � オーダーで行きたいです。今日は、私は何を言うか、私は何を言うか、私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。私は何を言うか。 パーデカキバイアイスカコイボーバラウローニオネワー、ビジェネコイジャダウローニキー、ビジ p トケアイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ォトケアイ、ウォトケアウトケアイ、ウトケイ、ウォト1アウォケアイ、ウォトケォトケアイ、アイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ウォトケアイ、ウアイ、ウォトケォトケアイ、イ、アイ、ウォケアイ、ウォトケアイ、トケ पोजन समाज पार्टी मुलायम यादव की पार्टी लालू यादव की पार्टी वो तो एग्री करती है कि मंदिरों को सोना लूट लेना चाहिए इसमें एक जो चिंता की बात ये है क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि भाई सरकार को जो करना है करे क्या फरक पड़ने वाला है पर फरक पड़ने वाला ऐसा क्यों लगा कि जो बॉम्ब कि बॉम्बे का जो सिद्धि विनायक ट्रस्ट है जिसके अंदर चार पांच मंदिर आते हैं बड़े मंदिर आते हैं उसने उसके ट्रस्टियों ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत पर जो संकट है उसको दूर करने के लिए हम अपना सहयोग देने को तैयार हैं यानी कि वो अपना सोना भारत सरकार को बेचने के लिए तैयार है दे� यानी वो मंदिर में कुछ ट्रस्टी गवर्नमेंट के होंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रस्टों पे धार्मिक ट्रस्टों पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा है और बहुत सारे ट्रस्ट होंगे जो कि प्राइवेट है लेकिन सरकार के अधिकारी उनको डराते हैं कि इसपे साइन करो वरना तुम्हारे सामने ये केस थोक देंगे वो केस थोक दें उसके आसपास सब बिरान जगह है, कोई पेड़ पौधे भी नहीं उगते वहाँ पे, गरब पड़ती है। तो वहाँ पे जो यात्रु, यात्री आते हैं, उनके आसपास कुछ खड़े रहें, मतलब छाव में खड़े रहने की, या तो पानी पीने की, या तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आसपास की कुछ दस पंद्रह एकड़ जमीन मंदिर न यात्रा समाप्ति पे सारे खत्म कर देंगे। तो कश्मीर में जो अलग पाकिस्तानी एलिमेंट है, उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन किया। तो मनमोहन सिंह ने अमरनाथ के ट्रस्टियों को दिल्ली बुलाया और उनको धमका के कागज पे लिखाया कि हमको इस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये ज़मीन वापस कर रहे हैं ジャムメボボボギャキバイエキア、ジャミンキザローティーフィット、トラフ、ロケテンキバイ、ジャをンキザローティー、ドスリターフ、マンモンズインガムコ、ダンカー、キリケドキ、ジャミンキアンコ、イズローティーフ、トラスメ、アマンディルケ、トラスティオコ、ヨロ、ダンカナ、シューたケレコ、キャムデシキ、マダカナト、イアレ、ダム、マンディローカ、サプセパラ、カタビオタイキ、ウォデシキ、マダカレ、オロモ、ソナディーフィット、アボソナ、 どうカーカリーリーのサーカーカリーのサーカーカリーのサーカーカリーのサーのサーカーカリーのサーカーカリーののサーカーカリーのサーカーカリーのサーカーのサーのサーカーカリーのサーカのサーカーカリーのサーーカリーのサーカーカリーのサーカーカリーのサーカーカリーのサーカのサーカリーのサーカリーのサーカリ とう1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1は月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月のの1か月の1か月の1か1の1か月の1か月の1か月の1か月の1か月のの1か月の1かの1か月の1か月の1か月の1か月の1か月のか月のの1か月の1 आठ परसेंट से ज्यादा एप्रीशन होता है साल के अंत में तो मेरे पास तीन हजार मतलब बत्तीस हजार से ज्यादा रुपया मिलेगा मार्लो सोने का एप्रीशन दस परसेंट हुआ तो तेतीस हजार माइनस थ्री हंड्रेड मैंने वेल्टेक्स चुकाया तो मेरे पास जो फिक्स डिपॉजिट में मेरा पैसा उससे मेरे पास ज्यादा पैसा मिलेगा なので、これが最近、inflation が上がるかもしれません。それがの時の人は5分でりません。それが最はその時の人はその時の人はその時の人はそのはその時の人はその時の人はその時その時の人はそのの人ははその時の人はその時の人はその時のその時の人ははその時の人はその時の人はその時の人は ये सोना मार्केट में आएगा तो सोने के दाम कम होंगे इंपोर्ट कम होगा डॉलर बचेंगे इस तरह से अब बड़े पैमाने पे हो सकता है कि सरकार सोना ले ले मंदिरों से और जो डॉलर का डेट है 300 बिलियन डॉलर का वो चुकाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में सोना बे, बेचना शुरू करेगी इस तरह से सारा सोना अमेरिका � क्योंकि बेहतर आशा इम्पोर्ट चल रहा है सरकार बीएमडब्ल्यू पे भी टैक्स डालने को तैयार नहीं है ऑडी पे भी टैक्स डालने को तैयार नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं डालनी तो इम्पोर्ट बढ़ रहा है देश में अदालते में दो-दो तीन-तीन साल जजमेंट नहीं आ रहा इसलिए फ इंडिया में बहुत सारे जैसे कपड़े का एक्सपोर्ट तो उसमें बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है, श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, इंडोनेशिया आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान प्रोपोर्शनली आगे नहीं बढ़ रहा इतना। इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हो रहा, सेमीकंडक्टर चिप्स कुछ ह そのキーはじドラーかいてなばら debt、ドラーかいてなばら current deficit、オそして、マンディローか、ドシニカル、サーカー、マンディロのか、トンチャー、マラム、アジャン、アメリカか、アジャン、マンディローか、ドシニカル、ドラーか、デッツ、リオーラーか、マンディローネット、ソナーダバケーか、マンディローネット、ソナーダバケーか、ウンキナていー、チャーチョケ、ジャミンペニジャー、アサカーティア、ムジェーティクデー、キシケバス、オフィシャルディタ。 कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने इतनी सारी जमीनें दी थी चर्चों को कि आर्बन एरिया में शहरी एरिया में सरकार के बाद दूसरा नंबर चर्च का आता है जमीन की मालिक में तो सरकार ये नहीं कह रही कि भई ये जमीन सरकार को दे दो और सरकार उसको बेच के पैसा लाएगी और सरकार उसका उससे सोना खरीद के rural area のサシャダジ amin、マンディロコパセパ、シャロメ、ワカフケパセ、ボサリジャミネコギ、ボグロケ、サメセ、ボサリジャミネオネゲットメミリエト、マンディロメ、ボスソナイ、マンディロメ、ボスソナイ、マンディロコ、ソネキキャジョーテ、ペチダマランコプチョウスケパス、パチャスラクペティ、ソナーラクネキャジョーテ、ケ、マンディケパス、イトナソナイ、イトニジャミネエ。 इतनी कंपनियां, कितनी ज़मीनें उसका डाटा भी वो नेट पे रखने को तैयार नहीं हैं। अब कहने के लिए तुम हरेक आदमी को कह सकते हो कि तुझे इसकी क्या जरूरत है, तुझे इसकी क्या जरूरत है? मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके शर्ट की कीमत क्या है? मेरे शर्ट की कीमत 400 रुपया है, अब हो सकता है आपके もしあなたがシャッターを作ることは、写真を撮ることは、写真を撮ることは、写真を撮ることは、それがディロキーのようなものです。そして、私はそれが何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言うことは、私は何を言う マ、oh、ンモーン یا,、IMF agent と IMF agent とのことですが、これはもう一つのことを言うことです。これはもう一つのことを言うことです。これはもう一つのことを言うことです。 どうしても、今日のように、このように、i てきま जो सरकार या जो कंपनी प्राइवेट कंपनी गोल्ड बाउन छापती है, मैच्योरिटी के टाइम पे पिछले 500 साल का इतिहास है कि जब अमाउंट बड़ी हो जाए, तब उसके बाद 5% गोल्ड भी नहीं होता जितने उसने गोल्ड बाउन इश्यू किए होते हैं, उसका 5% गोल्ड भी उसके पास नहीं होता, तो एंड में वो टोपी दे दे� कि जाओ तुमको गोल्ड नहीं मिलेगा जो करना है कर लो ये लेना हो तो लो ये लेना है तो लो ये लेना है तो लो वरना कुछ नहीं मिलेगा और एंड में उसको पैसे मिलेंगे भगवान जाने कितने पैसे मिलेंगे तो गोल्ड बांड किसी हालत में किसी को नहीं लेना चाहिए मंदिरों को तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मंदि� どういうことですか Manager Prastaudie は、今日は MP の SMS のお出をして、r i g h o Recall Reserve Bank Governor of India draft をしています。この間、Right to Recall の manifesto は、フリーの website を見つけたり、この辺を見つけたり、この辺を見つけたり、この辺を見つけたり、この辺を見つけたり、 100 रुपीस प्लस 160 रुपीस करियर, 160 रुपिया करियर चार्ज यानी 260 रुपिया। आपको एड्रेस वगैरह मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप मुझे चेक भेजिए तो मैं आपको कॉपी भेज दूँगा। पर इसका इंटरनेट पे फ्री डाउनलोड आपको मिलेगा राहुल मायता.com/slash301.html मैं रिपीट करूँगा राहुल मायता.com/slash301.html चैप्टर नाइन और दूसरा है रिजर्व बैंक के ऊपर चैप्टर ट्वेंटी थ्री। चैप्टर नाइन में मैंने राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर का ड्राफ्ट दिया है सक्शन नाइन पॉइंट थ्री में। ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छप जाता है तो प्रजा रिजर्व बैंक के गवर्नर को बदल सकती है। तो हम ये आई ईमानदार को या कम बेईमान आदमी को जो कम से कम मंदिरों का पैसा ना लूटे ऐसे आदमी को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाए तो ये लूटूक और साथ में हमें और भी तो हमें ऐसे एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहिए कि प्लीज प्रिंट राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर ड्राफ्ट इंडिया सेट एक ये ऑर्डर 昨日、6月6日の書き込みは、right、PM の書き込みをしてください。そして、その書き込みは、この書き込みは、この書き込みは、この書き込みは、この書き込みは、この書き込みは、 उसमें मैंने प्रपोजल दिया है National Hindu Community Trust Act National Hindu Community Trust Act क्या है वो SGPC की तरह है SGPC क्या है सिख गुरुद्वारा प्रबंदध कमिटी आप गुगल कीजिए काफी information मिल जाएगी उसका जो head है वो कैसे appoint होता है वो elect होता है elected होता है election कौन करता है देश में जो 2 कर どうかを見ているの2この4人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。SGPC は、1人を見ている。1人を見ている。Gurudwara は、1人を見ている。Gurudwara は、1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見ている。1人を見いる。1人を見ている。 तो इसी तरह से मंदिरों का होना चाहिए नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट है जिसके अंदर में चार मंदिर होंगे कश्मीर का आमरनाथ रामजन्मभूमि कृष्णजन्मभूमि काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्मभूमि अब आप पूछोगे ये काशी विश्वनाथ क्या है मथुरा जन्मभूमि क्या है आप गूगल कीजिए मिल जाएगा विश्व हिं मुहिम छेड़ी थी जो कि विश्व हिंदू परिषद ने ईयर 2000 में वाजपायी की सरकार आने के बाद खत्म कर दी। अब विश्व हिंदू परिषद वाले भी भूल गए कि काशी विश्वनाथ क्या है और कृष्ण जन्मभूमि क्या है मथुरा की। वो दो मंदिर थे दोनों के दोनों औरंगजेब ने तुडवाके वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। उस उसके बाद स्टेट तो वो जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट है उसमें पूरे हिंदुस्तान का हरेक हिंदू उसके वोटर लिस्ट में होगा और वो अपने हेड चुनेंगे नेशनल हेड और वो नेशनल हेड वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा और उसपे राइट टू रिकॉल होगा स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट उसमें वो स्टेट के हि� どう Hindu Community Trust を行うかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどそのどうかどうかどうかどそのメンバーうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうかどうか जो नेशनल हिंदू कम्युनिटी है उसमें मेंबरशिप हरेक हिंदू की गारंटीड है बाय बर्थ है और सेक्टर सारे मंदिर ये चलाएंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मंदिरों में अपने आप सोना रखने की टेंडेंसी कम हो जाएगी मंदिरों में जो दान आएगा वो दान का पैसा वो कम्युनिटी वेलफेयर में खर्च करेंगे कम्यु उनको हथियार चलाने का शिक्षण दिया जाए, सारे हथियार एके 47 से लेके टैंक से लेके जितने भी ये हथियार हैं उनके बारे में इनफॉरमेशन दी जाए, उसको चलाने का एजुकेशन दिया जाए, उसके बाद मैथ साइंस एजुकेशन, फिर गरीबों को दवाइयाँ देना, तो अपने आप ये जो सोना होल्डिंग करने की तंत्रशी 300 साल पहले, 400 साल पहले मंदिरों में सोना होता ही नहीं था। वैसे मंदिर ही नहीं होते थे, आश्रम ही होते थे। आप रामायण देखो, माहाबारत देखो, तो मुझे बताओ पूरी रामायण में है कोई ऐसा मंदिर जहाँ पे किलो के हिसाब से सोना हो, टन के हिसाब से सोना हो, ऐसा एक भी मंदिर नहीं है, ऐसा एक भी मंदिर का व आश्रम में दान आता था, दान का क्या उपयोग होता था? हरेक व्यक्ति को शिक्षण देने में, हरेक व्यक्ति के लड़के को एजुकेशन देने में, कौन सा एजुकेशन? आप जितने भी आश्रम में देखो, हरेक आश्रम में हथियार चलाना सिखाते थे। रामजी शास्रम में गए थे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वहाँ भी हरेक विद्यार्थ कमर में तलवार रख के निकलते थे हर एक आदमी के पास तलवार होती थी उस समय राम का कोई भी फोटो ले लो तो उसमें उसके पास तलवार है धनुष मान है कृष्णा का कोई भी फोटो ले लो तो सुदर्शन चक्र है हनुमान का फोटो लो तो गदा है शायद ही कोई ऐसे पात्र होंगे जिसके हाथ में विदुर है तो उसके हाथ में कोई हथ सारे भगवान हमारे देखलो दुर्गा तो उसके दस आँठ हैं दस हैं दसों आँठ में एक दो अतिहार हैं काली तो उसके आँठ में हरेक अतिहार है जो जो भगवान बाद में आए दमन के बाद जब सब कुछ ताहसनास हो गया वो वही कुछ भगवान हैं जिनके आँठ में अतिहार नहीं है वरना पुराण में जितने भगवान हैं व आश्रम होते थे वहाँ पे दान आता था दान का उपयोग क्या होता था गायों गायों को रखने के लिए होता था गाय से जो दूध आता था वो गरीबों में मुफ्त में पड़ता था बाकी लोग खरीद के जाते थे तो इसी तरह से सोने रखने की प्रथा कब शुरू हुई मेरा दूसरे वीडियो है मैंने जिसमें ये डिटेल में एक्सप्ले� マンーはーのを持っす。マンティーはマリア・そして、そして、マリア・マリア・マリア・マリア・マリア・マリア・マリア・マ तो ठीक है माँ शादी नहीं करेगा लेकिन वो अपने जो गुरु है उसमें से किसी को बने शिष्य है उसके जो 10-15, 100-200 उनमें से किसी एक को बनाएगा तो एक तरह की चापलूसी की सिस्टम शुरू हो गई हर एक शिष्य है वो गुरु की चापलूसी करेगा तो गुरु प्रथा भी ठीक नहीं है वो वार्साई इनरिटेंस कम バージョンの部分は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 मैंने जो National Hindu Community Trust Act की बात की उसका purpose ये है कि वो वर्तमान प्रधानमंत्री से अलग हो और उसका जो head है उसको Hindu elect करेंगे और उसके ऊपर right to recall होगा ताकि विदेशी उसको दबाना सके विदेशी उसको खरीद ना सके तो जब इस तरह का elected structure आएगा तो अपने आप holding का काम कम हो जाएगा और community service शुरू हो जाएगी जैसे गुरुद्वारे में आप � と、た、うんけいさはせっす ona、ほんとにかねき tendency に、んこ jo danme pasatae、wo community welfare me kharchkarte、community welfare mekiakiahotae、Lordkoko Othiachalaneka section diajata, education diajata, fair Shadia o t a w e r i a n a f r e m e dete, Gariboko Dawayamafreme dete, yes are a community と、あなたは、この時のコミュニティの時は、この時は、この時は、この時は、この時の時は、この時は、このの時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、このの時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、の時は、この時は、この時の時は、この時は、この時は、ここの時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、この時は、は、このは、このの時は、この時は、この時は、この時は、の時 ドルはドルはオーディーカード、メッセージカード、バス system はトーデバス system はトーディア、トーディア、トーディア、トーデーデーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディートーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トーディア、トー どういう意味でのキャンプを持っか、どういうでのキャンプを持って行か、どういう意味でのキャンプを持って行くか、どういう意味でのキャンプを持って行くか、どういう意味でのキンプを持って行くか、どういう意味でのキャンプを持って行くでのキャンプを持って行くか、どういう意味でている意味でのキくか、どうう意のキャンプを持って行くか、どういう意味でのキャンプを持って行くか、どういう意味のキャンプを持って行くか、どうでのキャって行くか、どういう意でのキャンプを持って行くか、どうい カジャガー transmission とカーをディジットをローカーとスキーはジャガーデジットボックスインディアムとバナタニエと China メンタイ c h i n ワレベジレウスコティ0ルュペメンやカバーコンニアチャースカリエハジ0ーロピア、1ンダ0ルピア、バラソルピア、ドアジャーピアと1トカローカケー c o n n e c t i エアビトスルフォーバンエリアメアアアアパィレディスコサルルールエリアメイブランキバチルリエ と、今、2004年のビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカローのビスカ बेच के इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लेगी वो डॉलर सारे उड़ा देगी तो तीन साल बाद ना मंदिरों के पास सोना होगा और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे इसलिए मंदिरों का सोना सरकार को देने की बातें उसका विरोध हो और साथ में हम ये हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट नेशनल हिंदू को ये सारे ट्रस्टों पे हम प्रया� और वो तय करे कि इस सोने का क्या करना है अंत में ये सोना मेरे हिसाब से बेचना चाहिए सोना सलामत है व्यक्ति के हाथ में व्यक्ति डां देने ही वाले हैं मंदिरों को मंदिर है वो एक सोने का रोटेशन पंप उसको पंप की तरह काम करना चाहिए और वो करने वाला है वो सोना बेच के जब कम्युनिटी का काम करेंगे लोगों को हथियार चलाने का शिक्षण देंगे तो भारत में कम आतंकवादी घुसेंगे मैस साइंस का एजुकेशन देंगे कानून का एजुकेशन देंगे हमारी कानून की व्यवस्था सुधरेगी तो हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे लोगों की आई बढ़ेगी अब लोगों की आई बढ़ेगी तो फिर से मंदिरों को डोनेशन मिलने ह फिर वो अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी देश हो वहाँ पे मंदिरों की उनके मंदिरों की नहीं तो मस्जिदों की नहीं तो चर्चों की उनकी इनकम अपने आप बढ़ती है पर यदि वो इनकम का होल्डिंग शुरू हो जाए कि मंदिर है वो सब अपनी मुट्ठी में रखे कुछ उसका उपयोग ही ना करे तो वो कम्युनिटी धीरे-धीरे कमज उसमें उपयोग होना चाहिए न कि वो पूरा पैसा आया और तुमने ये मनमोहन सिंह और रघुरामन जैसे गद्दारों को दे दिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या करूँगा कि आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर करो कि मंदिरों से सोना खरीदने की जो योजना है वो खत्म की जाए दूसरा उसको एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि Right to Recall Reserve Bank of Governor of India, Right to Recall PM, Right to Recall Finance Minister ये सारे ड्राफ्ट गैजेट में छापे जाए। उसके बाद Hindu Community Trust Act, State Hindu Community Trust Act, National Hindu Community Trust Act, Sect Hindu Community Trust Act वो सारे कानून गैजेट में छापे जाए। और राम जन्मभुमी, कृष्णा जन्मभुमी अलग कानून के तरह से छापा जाए उसको। और प्राइवेट लेवल पे हमें ये इनिशिएटिव करना चाहिए। अब दूसरे नेता इस पे क्या कर रहे हैं? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मंदिर के सोना खरीदने का विरोध किया, और उन्होंने साफ़ साफ़ बोला कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर के ऊपर राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने जब रघुराम राजन � b j ャーキー KBMP は、right、all, र र 2つの Governor を持っていないと言うことができます。ビジャーキー m p は、RBI Governor は、2つの事を言うことができます。この時点で、AMADMI のパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティは、2つのパティパテティは、のパティは、2つのィは、2つのパティは、2は、 ビジョンの部屋はドバラマジッバナデナチェイ、ジョトラバト、スタクチャードチャー、ムーティア、アキエイドル、キウオサバタケ、ドバラマジッバナデナチェイ、メカタウチョロ、コムセカミズムデペ、サーレムデペ、イキネズムデセブ、ビジェピセカンベイマネ。オノネクティアドカリアキウォン、ドバラマジッバナド、ガラス、アチャニラガス、タントマトウォット、バッビジェピト、アンジャカ、ラガン、ピシルビウォー、ウトレネケバ、 もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もは一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうもう一度、もう一度、も तो जिन्हें मंदिरों का सोना बचाना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये जो कैंपेन है कि सिटीजन सीधा एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे, इसको आप सपोर्ट करो, न कि बीजेपी को और न कि आम आदमी पार्टी को। धन्यवाद।